नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और बहुत ही खुशी हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारे विसलर्स जुड़े हुए हैं अमोल जी हैं जो खास मुंबई से हैं और ब्राउन बॉटअप वहीं से हैं और वहीं पर सेवा दे रहे हैं और बचपन से उनको सिटी यानी विस्लिंग करने का आदत है तो उसको उन्होंने शार्पिंग किया है और आज हम लोग उनका प्रेजेंटेशन भी सुनने वाले तो अमोल जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में धन्यवाद समीर जी है जो पूना से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे संगीत की ज्ञाता भी है म्यूजिक लर्नर

हैं और साथ ही साथ विस्लिंग भी करते हैं बचपन से तो उनका भी सुनेंगे हम और, तो अच्छा और हमारे लिए जग रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए जग रहे हैं क्योंकि इंडिया एंड फॉरन का जो है डे एंड नाइट का डिफरेंस होता है तो अभी उधर लेट नाइट है फिर भी प्रोग्राम के लिए जग रहे हैं और बहुत ही अच्छा इनका जो है

हॉबीस अलग अलग है मुझे पहला तो मैं पढ़ा कि हैकिंग एंड बाइकिंग लिखा था मैं बोला ये बाइक, बाइकिंग को मैं सोच रहा था ये क्या चीज है और ये नई क्या चीज इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा जानेंगे तो मैं फिर बाद में समझ में आया कि बाइक कर, बाइक चलाना इनको अच्छा लगता है शायद यही मैं राइट हूँ फिर उनसे जानेंगे हम लोग तो निकिता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप भी लिस्लिंग करते हैं और खुशी है हमें की आप आज के शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं

और बहुत बहुत साधु बात आपको कि पैशन है आपके पास कि आप इतने रात में जग रहे हैं और इस प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए आप जग रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक आर्ट आज...

एक आर्टिस्ट की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर है ये उसके लिए सलाम आपको चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है आज के इस मुलाकात कार्यक्रम में और सबसे पहले मैं ए अक्षर अमोल जी से शुरू करना चाहूंगा मुंबई से नमस्कार अमोल जी बहुत बहुत, बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए और उसके बाद एक छोटा सा परफॉर्मेंस जरूर सुना बढ़िया मैं मुंबई में रहता हूँ मेरी वाइफ और मेरे दो बच्चे है मेरी वाइफ एक होम शेफ है जो तकरीबन बीस साल से ये कैटरिंग में

उसका का बिजनेस चला रही है। बड़ा लड़का अभी जस्ट पी एस सी आई टी कम्प्लीट कर लॉकडाउन के कारण वो वेट कर रहे है जी, जी। तो मैं आज मेरी शुरुआत एक धमाकेदार गाने से कर रहा हूँ जो की उन्नीस सौ सत्तर साल की एक फिल्म रिलीज हुई थी द ट्रेन उस फिल्म का गा, गाना है गुलाबी

जो कि मोहम्मद रफी साहब ने गाया है? है और डी वर्वन साहब ने उसको म्यूजिक दिया है बहुत बढ़िया

बढ़िया बहुत सुंदर जी जी मजा आ गया <laughs> चलिए अब निकिता जी को सुनते हैं। निकिता जी, अभी वहा कौन कौन है आपके साथ में अपने फैमिली में बारे में बताइए और वहाँ पर क्या करते हैं वो भी बताइए मैं पली बड़ी हूँ मुंबई से पिछले तेरह साल से यूएस में स्थित हूँ

वाशिंगटन uh, डीसी के पास एक सब है फेयरफेक्स नाम का वहीं रहती हूं uh, मेरे घर में मेरे हसबेंड uh, है और uh, मेरी छोटी सी बेटी है तीन साल की uh, मेरे हस्बेंड बिजनेस कंसल्टिंग में है वर्चुसा में और हैदराबाद uh, में बहुत बड़ा है वो कंपनी uh, uh, और यहां पे मैं वराइजन uh, करके एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जैसे

इंडिया में रिलायंस होता है भारती एयरटेल है वैसे यहाँ पे वराइजन बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए मैं एज ए टेलीकॉम इंजीनियर काम करती हूँ तो आ, मैं गाना सुनाना चाहती हूँ पहला गाना आ, लुटेरे फिल्म से है आ, सवार लू और ये गाना गाया है मोनाली ठाकुर ने बहुत बढ़िया गाना है <laughs> <laughs>

तो जो जानते नहीं है ये वही गायिका है जिसने प्रसिद्ध गाना मोह मोह के धागे गाया है तो उम्मीद है आपको पसंद आए। था, मैं बहुत पसंद आएगा और हमारे मुंबई के बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं सबने स्वागत किया है आपका आपको फिर से मुंबई याद दिला रहे हैं <laughs> जी स्वागत, स्वागत।

धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और बड़ा अच्छी तरह से आपने गुनगुनाया बहुत सारे हमारे दोस्तों ने मैसेज करके आपको याद किया है एज समपर ब्लिक के भेजा है <laughs> निकिता जी ये कैसे आपने आठ डेवलप किया थोड़ा सा बताइए आप क्या बचपन से इन चीजों को करते रहें या फिर वहाँ यू में जाने के बाद आपने इसको डेवलप किया

तो मैं बचपन में मेरे माँ बाप दोनों सीटी बजाते थे आ, अच्छा। और हाँ गाने का किसी सबको शौक था घर पे लेकिन गाना किसी ने सीखा नहीं तो का था सुरवान बट मैं उनके साथ सीख गई और ऐसी गुनगुनाती थी जैसी सब गुनगुनाते हैं लेकिन आ, कभी सीरियसली उसको लिया नहीं था अन यहाँ पे मैं जब यूएस में मेरा मुझे डांसिंग का शौक है

और सवाल यह कि डांस करते वक्त 2016 की बात है ये डांसिंग की प्रैक्टिस करते वक्त मेरा पैर में फ्रैक्चर आ गया तो छ महीना घर पे थी रिकवरी के लिए आ, तो घर पे बैठे बैठे बोर बोलो पति करो क्या तो सोचा कि नया ना कोई मुझे चालू करना पड़ेगा

तो, तो बहुत सोचने पे लगा कि शायद शायदिंग एक अच्छा आर्ट रहेगा उसको मैं परस्यू कर सकती हूँ <फ़ीज़> तो और मेरे और मेरे हस्बैंड खुद एक शास्त्रीय संगीत के हारमोनियम प्लेयर हैं तो <फ़ीज़> उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया तो उनके गाइडेंस से मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट किया और <फ़ीज़> <फ़ीज़> <फ़ीज़> रिसर्च के बाद मुझे पता चला ये इंडियन विसलर्स एसोसिएशन के बारे में

तो तुरंत ही आ, मैंने मौका लिया और मैंने ये आ, जैसे ज्वाइन किया आ, मुझे ताजुब हुआ कि ऑलरेडी इतने सारे बेहतरीन <laughs> <विसलर्स। laughs> तो मैं बहुत खुश हुई कि लाइक माइंडेड लोग है तो मैंने आ, जैसे ज्वाइन किया इन लोगों ने बहुत ही वेलकम दिया मुझे अपने फैमिली में शामिल किया बहुत अच्छा गाया

दिया छोटी छोटी चीजें रहती ची बट उन्हों बहुत अच्छी तरह से गार्डेंस दिया जी, जी. तो मौका मिला <laughs> और इससे ज्यादा क्या हो सकता है सही बात है चलिए निकिता जी कहते हैं की जो लोग मेहनत करते हैं उनका फल जो है ईश्वर देता है थोड़ा देर से मिलता है

कभी-कभी उस देरी में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं लेकिन जो चीजें हमारे लिए रखी गई हैं, वो हमारे लिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से और बहुत सुचारू रूप से जितना आपको चाहिए उससे कई गुना ज्यादा रखी हो लेकिन हम लोग क्या है जल्दबाजी में वो चीजें जो है आ, कच्चे फल खाने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर आपने तब किया है और एक टर्निंग पॉइंट जो है आपके लाइफ में आपके एक्सीडेंट के बाद आपने सोचा कि क्या किया जाए

तो ये एक बहुत ही अच्छा लर्निंग है क्योंकि कई बार हम लोग जो तो है बेड पे रहते हैं तो मन को कहीं कही ना कहीं डाइवर्ट करने की जरूरत होती है अगर हम लोग डाइवर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा जो है यूटन हो जाता है लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग बेड पे रह के नेगेटिव सोचते रहते हैं और कब ठीक होंगे क्या खाने से ठीक होगा इस तरह से हम लोग विचार करते हैं अपने आप को या फिर दूसरों को दोस्त देते रहते हैं तो उसमें हमारा एनर्जी भी वेस्ट हो जाता है और हमारा जो

साइकिल ऑफ रिकवरी है वो भी लेट तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने अपने आप को अपने आप पर काम किया है वैसे ही सभी को काम करना चाहिए बहुत ही अच्छी बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं और सभी जी भी

हमारे साथ जुड़े हैं समीर जी आपका स्वागत है अभी मैं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें जी, मैं से हूं और मैं में ही पला बड़ा हूँ अभी आ, मैं आई टी इंडस्ट्री में काम करता हूँ कंपनी में काम करता हूँ पुणे में हुँ, हुँ, हुँ। और मेरे घर पे हम लोग चार लोग रहते हैं मैं मेरी वाइफ और मेरी बड़ी बेटी जो की अभी एथ स्टैंडर्ड में है और छोटा बेटा जो की अभी सीनियर के में है मेरी वाइफ जो है वो होम बेकर है वो

आ, उसका उसका बिजनेस चलाती है आ, कपकेक्स और कुकीज और वो सब जो बेकिंग की चीजें होती है हो, वो, वो उसमें है तो आ, बस यही है आ, और ये जहां तक तो विस्लिंग की बात है तो

मैं इसको बचपन से ही परस्यू करता आया हूँ और ये मुझे मतलब बीच में पता चल चुका था कि ऐसा कोई एसोसिएशन है कि जिसमें विस्लिंग का इतने पैमाने पे काम किया जाता है पर मुझे शायद मौका नहीं मिल रहा था कि मैं उसमें जाऊं या तो ऑडिशन दू या तो उस पे रिसर्च पर रिसर्च करूँ पर यह लॉकडाउन की वजह से जहाँ मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा समय मिला की जिसको मैं सीरियसली परस्यू किया जिसका मैं ऑडिशन दिया और फिर यहाँ इस लेवल तक मैं अपनी सिटी बजाने की कला को यहाँ तक में ले आया

समीर जी बहुत ही अच्छा लगा आपने अपने बारे में बताया परिवार के बारे में बताया और आपके परिवार के सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और आशा करता हूं अगर देख रहे हैं तो उनको भी खुशी हो रहा होगा तो आई आगे, आगे बढ़ते हैं समीर जी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप सुनाई हमें बिल्कुल आ, तो मेरा ये परफॉर्मेंस है मूवी चित चोर से आ, जो यशुदास जी ने गाया था गाने का गाने के बोल है जब दीप जले आना जी जी स्वागत

Thank you. बहुत बहुत बहुत बढ़िया समीर जी ही ही अच्छा अच्छा गीत आपने आपने सुनाया सुनाया एकदम करते भी आपने इसको सुनाया। अच्छा लगा हमें <laughs> okay. और संगीत के साथ संगीत आप कब से सीख रहे हैं थोड़ा संगीत के बारे में बताइए आप संगीत जी. सीख रहे हैं सिखा भी रहे हैं आपने uh, गुरु भी किया है करेक्ट तो so, संगीत जो है मेरी माँ संगीत विशारद है yeah. जो

जिसकी वजह से मैं संगीत बचपन से उसका ही सुनते आया हूं, जो कि बंदिश है वो गाया करती थी जो कि वो गुनगुनाया करती थी वो मैं सब किया करता था बचपन में तो संगीत का जैसा शौक मुझे बचपन से ही है जिसको मैंने अभी आगे आके ज्यादा परस्यू किया अभी मैं सीख रहा हूं पंडित राजेंद्र कंदल गावकर जी से पुणे में जो की पंडित भीमसेन जोशी जी के शिष्य है तो उनसे अभी मैं शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रहा हूँ बकायदा

चलिए समीर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए, लिए। और आइए फिर से हमोल जी को सुनते हैं हमोल जी फिर से एक बार स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप अपनी कुछ खास बातें जरूर हमें बताइए अपने इस हॉबी के बारे में कैसे इसको आपने डेवलप किया है एक्चुअली यह शुरुआत हुई मेरे पिताजी से मेरे पिताजी बहुत बढ़िया विस्लिंग करते थे करते थे यानी अभी भी वो सिटी बजा रहे है एट अ वेरी वेरी यंग एज ऑफ एटी नाउ

तो पहले जैसे तो सिटी नहीं बनाए लेकिन वो पिताजी मेरे एक इंस्पिरेशन थे मेरे बड़े भाई साहब भी बहुत बढ़िया विसल करते थे तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने बचपन में सिटी बजाना चालू किया था आ, थोड़ा बीच में गैप भी हुआ था लेकिन ये लॉकडाउन में एक वापस बोलते हैं ना एक मोटिवेशन आ गया कि कुछ करना चाहिए तो विस्ल का पैशन मैंने फिर से कंटिन्यू किया और एक मन में टारगेट रखा था कि रोज एक गाना को

फाइनल करना ही करना है एक लॉकडाउन के पीरियड में एक 150 फिफ्टी सॉन्ग्स के आसपास मैंने कम्प्लीट किए तो आस्ते आस्ते मेरा ये पैशन बढ़ते गया और इंडियन विस्लर्स एसोसिएशन से भी जुड़ गया जो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और इतना सपोर्ट मिल रहा है कि बारीक बारीक जो बोलते है ना गलतियां भी कहा है वो सब लोग मिल के हमारे सुधार रहे है

तो ऐसा लग रहा है कि एक मकान पे पहुंचने की जो उम्मीद या आशा बोलते हैं तो मैं जरूर पहुंचूंगा मुझे कोई स्टेज परफॉर्मेंस करने की बहुत इच्छा है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमोल जी और आपके पिताश्री अगर देख रहे हैं तो उनको बहुत बहुत प्रणाम स्वागत उनका भी और 88 इयर्स में आप सिजा रहे हैं तो आपके लिए सलाम तो चलिए अमोल जी एक और परफॉर्मेंस सुनाइए स्वागत जरूर

मेरा अगला परफॉर्मेंस है उन्नीस में रिलीज़ हुई फिल्म अखियो के झरोको से ये मेरे सबसे चुनिंदा गाने में से है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है गाने के बोल है कई दिन से मुझे म्यूजिक दिया है रविंद्र जैन साहब ने और इसको गाया है हेमलता जी और शैलेंद्र सिंह जी ने

बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका <laughs> बहुत ही प्यारा सा so मुंबई अच्छा <laughs> जी, जी, जी। और, और यूएस की जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा आपने शब्दों में बताइया काफी डिफरेंस है मुंबई तो काफी

सब भीड़ भाड़ लोग आ, सब कुछ सारे लोग भागते रहते हैं टाइम के पीछे भागते हैं ट्रेन के पीछे भागते हैं काम के पीछे भागते हैं करियर के पीछे भागते हैं सब सब राटरेस में लगे हुए रहते हैं मुंबई का ऐसा लाइफ है और मैं जैसे यहाँ पे आई अ ये एक बहुत छोटा सा शहर है

तो मुझे तो ऐसे एकदम ये ऐसे सुना सुना लगता था बहुत ही शांति रहती थी यहाँ पे बाहर रोड पे गाड़िया बहुत रहती है लेकिन उसका आवाज घर तक नहीं पहुँचता था सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद रहती है यहाँ पे तो बहुत ही स्लो लाइफ है वो एक बहुत मेजर डिफरेंस था बाकी तो सब टिपिकल इन वो सब तो सबको पता है सफाई है वो बड़े अभी इंडिया भी बहुत सुधर रहा है मुंबई भी बहुत सुधर रहा है

तो यही मेजर मुझे फर्क लगता है मुझे आप म्यूटेड किसी किसी ने याद कि, किसी ने याद याद किया था के लिए और हाँ, कुछ हाँ. तो उसके बारे में बताइए क्या है हाँ, <laughs> तो आज दिसंबर है और दे दे। आज इतफाक से उनका मेरे नाना जी जो कि मेरे हाँ, हाँ, हाँ. जी है भानु चरणकर

तो उनकी आज पुण्यतिथि है तो उनको आज आठ साल हुए गुजर के और वो खुद एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बहुत जाने माने गायक थे तो अगर आज वो होते तो बहुत गर्व महसूस करते थे शायद अपनी पोती को देखते

उन्होंने खुद ऑल इंडिया रेडियो में भी गाना गाया है तो शायद मैं उनके एक, एक लेगेसी कंपन्यू कर रही हूँ गर्व महसूस हो रहा है चलिए निकिता जी ग्रैंडफादर के लिए बहुत बहुत याद करते हैं वो जहाँ भी रहे खुश रहे और अगर वो किसी अन्य रूप में आपको देख रहे हैं तो शायद खुशी उनको भी बहुत हो रहे होंगे

हमारी तो ओर से बहुत-बहुत श्रद्धा इनके पुण्यतिथि तो तो सोचा की आज उनके लिए मैं एक गाना श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ तो मैं एक मराठी गाना पेश करना चाहती हूँ अः जो गाया है लता जी ने और संगीत दिया हुआ है

उनके भाई विद्यानाथ मंगेशकर जी ने ये काफी तो पुराना गाना है और कठिन है तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी इसको तैयार करने को तो आशा करती हूँ मैं खड़ी उतरूंगी बहुत शुभकामनाएं आपको आप अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे ये हमें पता है तो लेट्स

गाने का नाम था असा बे भाना हवारा बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया लता मंगेशकर का और आशा करता हूँ जो मराठी गीत सुनते हैं उनके लिए तो बड़ा खुशी का समय था और जो लोग नहीं समझ पा रहे थे उनको भी मेलोडियस लग रहा था वो जो आप जिस तरह से रिस्लिंग कर रहे थे बहुत ही अच्छा लग रहा था थैंक यू सो मच बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं और फिर से आपके नाना जी को हम लोग याद करते हैं उनके आठवीं पुण्यतिथि पर उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धा सुमन रेडियो मधुबनी की टीम की ओर से

अब आगे बढ़ते हैं हैं निकिता जी जी जी जी आप बहुत बहुत-बहुत लकी <laughs> और और आज समीर समीर को फिर मिलेंगे स्वागत जी। है आपका और, जी। जैसे आपने माँ के बारे में बताया था वो भी क्लासिकल सिंगर थी तो मैं चाहूंगा कुछ उनकी बातें जरूर बताइए हमें और फिर एक परफॉर्मेंस सुनाएं जी आ, तो मुझे याद है बचपन में हम लोग में और मेरा भाई जब

छोटे थे तो उन्होंने हमारे मतलब जैसे मैंने उनको जब देखा है तभी उन्होंने गाना चालू किया था जैसे उनके भी जो काका जी हैं वो खुद संगीत विशारद थे और इन इनकी ही शिक्षा मेरी माँ को भी मिली है हुँ, तो हुँ, हुँ. आ, हम लोग जब बच्चे थे तब आ, ऐसे तो कोई मतलब इतना सीरियस मैं तो नहीं था कि उनके साथ बैठू उनके सामने बैठू उनसे सीखू

तो जितना भी कानों पे था सीखते रहते थे कभी कभी कभी तो करते थे तो यही है कि जो जो जो जो जो मतलब खरी चीज जो सुनता है कोई कोई आदमी जो बचपन में जिस चीज जिसको रूट जो मिलते हैं तो उसी को अगर जैसे पौधे की तरह उसको

पानी डाला उसको सवार तो उसका क्या हो सकता है ये अभी मैं समझ सकता हूँ मतलब जब मैं खुद सीख रहा हूँ तो ये, जी ये जी मैं खुद समझ सकता हूँ इसकी वजह से हाँ जी इसकी वजह से ये तो मैं इतना कर पा रहा हूँ मैं इतनी शुरू का थोड़ा सा जो भी मैं मेरे पास जो भी ज्ञान है वो यही वही से आया है तो उनको सारा श्रेय उनका है

जो, जो की उन्होंने मुझे <laughs> <निस्टर पहुंचा है। laughs> कभी कभी संगीत में जो है दूसरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है बड़े बड़ों का आशीर्वाद बहुत, बहुत। और जब उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो निश्चित तौर पे असंभव चीजों को भी हम लोग संभव कर देते हैं और नेचुरली संगत का भी असर होता है जितना हम लोग ऐसे अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें भी हम तक पहुँचती है और हम लोग अच्छा करने की तो ताकत है वो हमारे अंदर नेचुरली आ जाती तो एक बहुत खूबसूरत गीत सुनाइए आप जी बिल्कुल तो मेरा अगला

गीत होने वाला है फिल्म फिर वही दिल लाया हूं से लाखों अच्छा, है निगाह में जो तो गाया है है मोहम्मद रफी साहब साहब ने और जिनका संगीत दिया ओपी इसको सुनते हैं शायद इसके एक्टर रहे होंगे जी वाओ

बहुत बहुत बढ़िया

बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मजा आ गया और सूरत के हमारे संदीप गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं वो सनराइज संस्था के संस्थापक हैं और आपको देखकर उन्होंने भी लिखा वंडरफुल चलिए गुप्ता जी थैंक यू सो मच और आई आगे बढ़ते हैं फिर से अमोल को मैं जोड़ना चाहूंगा अमोल एक छोटा सा परफॉर्मेंस जी जरूर बिल्कुल मेरा अगली पेशकश होगी दो में रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान

क्या बात से बहुत ही प्यारा गीत था तू जो मिला जिसमें सिंगर थे केके और म्यूजिक दिया था प्रीतम जी ने वो विसल जी. करने की मैं कोशिश करता हूँ स्वागत स्वागत बहुत बढ़िया

Wow

बहुत बढ़िया थैंक यू जी जी जी मजा आ गया अच्छा एक और बात पूछना चाहूंगा शायद बजाते है। <laughs> उनकी कुछ यादे सुनाइए कुछ उनके साथ के सिटी बजाते वक्त या कुछ उन्होंने परफॉर्मेंस किया वो आपको याद हो और कुछ ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला हो हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है अभी भी हम सब लोग मिल के को जाते हैं

तो सालों साल से मुझे एक चीज याद है कि हाँ। पिताजी का परफॉर्मेंस जब तक होता नहीं तब तक हमारी पिकनिक कभी तक एंड नहीं होती थी तो और उनके पसंदीदा कुछ मराठी गाने थे हाँ। एक या गाना मुझे याद है श्री गजानन वाटवे जी का राणा तो सांगना हाँ। तो हमारे सब परिवार में बहुत आ, उनका गाना फेमस होता था और हर टाइम मुझे याद है घर में जब भी ऑफिस से आते थे या घर में बैठे हुए रहते थे

कंटिन्यूस उनकी स्टिटी या विसिल चालू रहती थी और वो एक मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था एंड इट वॉज वेरी वेरी वेरी यू कैन से इतने बहुत बढ़िया बजाते से कि अभी भी ये एज पे छोटा छोटा मुखड़ा गाते हैं विसिल करते हैं लेकिन जो पुराने गीते वो साल में जो पिताजी गाते थे या विसुल करते थे वही क्यून में अभी भी ये साल में यही एज में वो गाते हैं

तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मेरे को पिताजी से मिला है जी जी जी अमोन जी आपके पास अभी पिताजी हैं क्या? नहीं पिताजी हमारे बड़े भाई में, में। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। चलिए कभी उनका दर्शन जरूर कराइए हमें <laughs> जरूर जरूर जरूर हाँ <laughs> चलिए मुझे पहले पता होता तो मैं कह देता था की भाई उधर भी लिस्ट भेज दीजिए एक दोबार आ जाए तो, अगर अभी भी हो सकता है तो लेकिन टाइम हो गया

कोई नहीं हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम वापस एक बार मिलेंगे और कोई बात नहीं जरूर जरूर तो अभी मैं चाहूंगा कि चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं निकिता जी को फिर से सुनेंगे निकिता जी आ, मैं चाहूंगा कि आप जैसे यूएस से हैं और आपने वो डिफरेंस भी बताया कि इंडिया और यूएस में क्या क्या डिफरेंस है वो भी आपने बताया अच्छा लगा में और वहाँ विसलिंग वगैरह करते हैं के लोग जैसे इंडिया में तो चलिए बहुत ही अच्छा तरह से करते हैं तो वहाँ का जो

वगैरह है विस्लिंग को वो वो किस किस तरह तरह से से देखते हैं किस तरह से वो हैं परफॉर्म करते थोड़ा सा के बारे में हाँ यहाँ पे बल्कि मैंने देखा आ, यहां पे, तो बहुत, बहुत, बहुत अच्छा, अच्छा। पे इंडियन एसोसिएशन है वैसे इंटरनेशनल करके भी एक ग्रुप है जहाँ पे ग्लोबली सारे यूरोप यूरोप में भी काफी विसलर्स है

और uh, इनफैक्ट uh, अपने अमेरिका में तो नॉर्थ uh, कैरोलिना uh, में एक वर्ल्ड वसलिंग कन्वेंशन भी होता था ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन होता था और वो बंद करके भी लॉस एंजल्स में होता है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा बेस है एंड बहुत प्रोफेशनल लेवल पे कॉन्सर्ट लेवल पे सिंफनी जैसे ऑर्केस्ट्रा के साथ लोग वसल करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी वसलिंग चैम्पियंस हैं

तो तो अगर लेवल पे अगर कंपटीशन करना रहेगा तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया उधर के वहां के बारे में बताने के लिए और अभी मैं चाहूंगा कि एक मस्ती भरा परफॉर्मेंस जरूर सुनाइए गाना मस्ती भरा है रोजा फिल्म से दिल है छोटा सा दिल है छोटा सा

वंडरफुल बहुत बढ़िया निकिता जी थैंक यू सो मच वीत सुना, जरूर जी. सुना जी, तो, ना हम जी, ही तो आ, मेरा अगला बिल्कुर. गाना है मराठी से जो की मेरी मातृभाषा है तो मैं गाना पेश करूंगा मराठी में जिसके बोल है या जन्मावर या जगड़िया प्रेम करावे

इट इज uh, तो गाया है अरुण जी दाते ने जो की मराठी भाव संगीत के काफी मशहूर गायक है और जिसका संगीत दिया है यशवंत जी देव ने वो भी उतने ही मशहूर संगीतकार है तो संगीत। आइए इस गाने को सुनते हैं

बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया समीर थैंक यू सो मच बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया मराठी भाव गीत थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं इसी तरह आप करते रहें। और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सबका मैसेज भी आया है ऑल आर ब्यूटिफुल परफॉर्मर तो इससे बड़ा और क्या चाहिए कलाकार को सामने से अप्रीशियेशन मिले यही इम्पोर्टेंट है कलाकार को खाना नहीं

सबसे पहला चाहिए ताली ताली <laughs> तो, <laughs> तो चलिए मैं चाहूंगा कि आप फिर से अगले संडे मिलेंगे हम लोग और आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और निकिता थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसके बाद बहुत खुशी हुई जी जी एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंट और इतना टाइम दिया आपने

रात में जग कर प्रोग्राम में बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं तो समीर जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए इंद्र धनुषी रंगो उसको सजाए